आज 25 मार्च 2021 गुरुवार का दिवस है और हरिहिक आश्रम के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है गीतार्थ संग्रह पढ़ने के क्रम में हम पिछली बार पांचवें अध्याय पर चर्चा कर चुके हैं संक्षेप में वो बातें फिर से समझकर फिर आगे बढ़ते हैं पांचवें अध्याय में भगवान ने जो मुख्य बात बताई थी वो थी कि जो योग और सन्यास मार्ग दोनों में जो भेद प्रतीत होता है वो भेद है नहीं उनका ऐसा कहना था कि योग और सन्यास दोनों एक दूसरे के बिगैर संभव नहीं पहले ऐसा माना जाता था कि जिसने त्याग दिया है संसार जिसने अपने आत्मा के ज्ञान को समझ लिया है कि मैं आत्मा हूँ और उसने अपने आप को उस आत्मा के ज्ञान में सम्मिलित कर लिया है वो सन्यासी इसके अलावा योगी उसको कहते थे जिसने अब संसार के समस्त कर्मों में अपने कर्मफलों में आसक्ति को त्याग दिया भगवान कहते हैं कि दोनों ये मार्ग अलग नहीं है क्योंकि जब तक आप योग की भावना नहीं समझोगे जब तक संन्यास नहीं है और जब तक हृदय में आत्मा का ज्ञान नहीं है जब तक सच्चा योग भी थी तो दोनों चीज़ें एक दूसरे पर आश्रित हैं और उसी संदर्भ में उन्होंने बताया था कि योगी के लक्षण जो उसके हृदय में उत्पन्न होना ज़रूरी है तभी वो योग की दिशा में आगे बढ़ सकते वो लक्षण मूलतः बताए थे कि एक तो काम क्रोध के आवेग को अच्छी तरह से सहन करते काम से मतलब होता है कई इच्छाएं होती ऐसा कर लें और उन इच्छाओं में अशुभ भी सम्मिलित होते जैसे बेईमानी कर लें इसका ये हित कर लें और उससे होने वाला लाभ हम अपने सांसारिक प्रगति में उपयोग में लें यही कामनाएं होती तो उन कामनाओं पर जिसने अपने हृदय में विजय पा ली जिन कामनाओं का बड़ा प्रबल वेग होता है और वो वेग इतना प्रबल होता है कि अक्सर उसका सामना करना कठिन है। तो जिसने उस वेग को सहन कर लिया और इसके अलावा एक क्रोध का वेग होता है और क्रोध और कामना के वेग जुड़े हुए हैं जिसके हृदय में कामना का वेग होगा तो क्रोध का वेग स्वाभाविक क्योंकि जब कामनाएं है होती हैं तो संसार की ऊर्जाएं सामने जिसके प्रति आप अंतर क्रिया कर रहे हो उसके कर्म आपके अपने पूर्व कर्म सब कुछ मिलकर उस कामना की पूर्ति या पूर्ति न होने देने के कारण होता है। और जब वो पूर्ति नहीं हो पाती किसी भी कारण से तो क्रोध का जन्म होता है तो जिसने अपने क्रोध और काम दोनों पर या दोनों के वेगों को सहन करने की क्षमता प्राप्त कर ली है वो परम शांति प्राप्त कर क्योंकि ये बात हम सामान्य अनुभव से भी जानते हैं कि हृदय में जब अधूरी कामनाएं होती हैं और जब क्रोध होता है हम शांति पूर्वक जी नहीं पाता क्योंकि लगत वो इच्छाएं अधूरी इच्छाएं और किसी के प्रति हमारे हृदय में चिचड़ा हट हमें सतत दुखी बनाए रखता तो दुख का कारण बाहर से नहीं है दुख हमारी अपनी पसंद है कई संत कहते हैं कि दुख हमारी पसंद है दुख हमारा भाग्य नहीं है दुख हमारी पसंद है इस बात को आरम्भिक रूप से हमको स्वीकार करने में बड़ी कठिनाई होती है अरे बोलो दुख आन पढ़ा और तुमको तो अपनी पसंद है हमारे कहाँ से पसंद है लेकिन ये पसंद आज भले ही वो नहीं है लेकिन जब तुमने बोया था जब तो यही पसंद है जब हमने कोई ऐसा काम किया था जिसका आज परिणाम सामने आ रहा है तो कर्म करते समय हम सावधान नहीं थे इसलिए आज जो परिणाम आ रहा है वो अप्रिय परिणाम आ रहा है अब ये अप्रिय परिणाम अपने आपने आया ये उस मूल कर्म के कारण आया जिसका ये परिणाम है तो कर्म करते वक्त तुमने जो असावधानी रखी वही तुम्हारी पसंद है तुमने जो बीज बोया उसी का परिणाम आज फसल के रूप में तुम्हारे पास आ रहा है इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि दुख तुम्हारी पसंद है अगर तुम इस दुख से निजात चाहते हो मुक्ति चाहते हो जिसको बोलते हैं परम शांति या शम, तो ये परम शांति तभी मिलती है जब हम इन काम और क्रोध के वेग को सहने की क्षमता रखते हैं यानी क्रोध आता है कामनाएं उपजती हैं लेकिन हम उनके ऊपर इस तरीके से काबिज होते हैं जैसे अगर आप एक बच्चा गलत ज़िद्दी करता है एक छोटा सा बच्चा सड़क पर दौड़ना चाहता है आप उसको पकड़ ले तो नहीं है तो गिर जाएगा लग जाएगा वो भले ही खुद नहीं समझता लेकिन हम तो समझते हैं तो हम उसको गलत काम नहीं करने देंगे एक बच्चा आग से खेलना चाहता है कोई चाकू से खेलना चाहता है हम बच्चे को मना करते हैं और चाहे वो रोए चिल्लाए तो भी हम उसको वो काम नहीं करना देते ऐसे ही हमको अपने मन को एक चंचल या ढीट बच्चे की तरह संभालना जरूर और उसके ऊपर नियंत्रण और अधिकार रखना चाहिए अधिकतर मामलों में हम मन के गुलाम हो जाते हैं जो मन कर, कहता है वो गलत दिशा में ले जाता है हम वो करते हैं फिर कामनाएं है और क्रोध के चक्र में फंस जाते हैं और लंबे समय के लिए दुखी हो जाते हैं तो परमेश्वर कहते हैं जो शांति मिलती है वो उसको मिलती है सुख मिलता है उसको मिलता है जिसने इस कामना और क्रोध के वेग को सहन करने की क्षमता उत्पन्न कर ली इसके अलावा दो चीज़ें और उ, पिछले अध्याय में उन्होंने बड़ी अच्छी मैसेज दिए थे कि संसार में जिसका आरंभ है और जिसका अंत है वो चीज़ें आपको कभी भी सुख नहीं दे सकती हैं सुख का तात्पर्य अभी अपन ने समझ लिया कि सुख किसको कहते हैं जो कामना और क्रोध से मुक्त है वही सुखी है और अगर हम उन वस्तुओं से प्रेम करेंगे जिनका आरंभ है जिनका अंत है वो स्थायी सुख नहीं दे सकता मतलब जिसका आरंभ और जिसका अंत की बात करेंगे उसमें हमारा शरीर से लेकर इस संसार की हर वस्तु आ गई कि संसार की किसी भी वस्तु से मोह हुआ तो वह आपको दुख का कारण बनेगा उसको स्थाई शांति नहीं मिल सकती यानी ऐसी वस्तु को खोजे जो जिसका न तो आरंभ है न अंत है वही स्थाई शांति दे सकती है तो ऐसी वस्तु इस संसार में मात्र चेतना है चैतन्य है जो न तो कभी आरंभ हुई थी न उसका जन्म हुआ था ना उसकी कभी मृत्यु होती दूसरी बात कि इस योगी समस्त सृष्टि में जितने जीव हैं उन सब में अपनी आत्मा को देखता है सभी के कर्मों में अपने कर्म देखता है और अपने कर्मों में निष्कर्म देखता है कि मैं नहीं कर रहा तो ये प्रकृति करवा रही है लेकिन सब लोग जो कर रहे हैं सामूहिक रूप से वो मैं कर रहा हूँ मैंने सब लोगों के कर्म में स्वकर्म देखता है और स्वयं के कर्म में वो अकर्म देखता है। इसके अलावा जो अंतिम बात जो बताई थी पिछले अध्याय में कि योगी का दृष्टिकोण बड़ा स्पष्ट होता स्पष्ट और सम जब वो जानता है कि एक ही आत्मा सभी में है सब जीवों में है ना? जिससे समुद्र से हम जल लेकर आए और एक एक बूंद आकर हमने पचास कटोरियों में डाल दी तो हम ये जानते हैं चाहे कटोरियां अलग अलग है लेकिन उनमें जल एक ही वो अलग अलग नहीं है ऐसे ही अगर हमें जानना है कि सबके बीच में सबके शरीर अलग अलग हैं सबके मन बुद्धि अहंकार उम्र बुद्धि क्षमता बुद्धि चातुर्य उन लोगों के अंदर की ईमानदारी बेईमानी सब अलग अलग है लेकिन उन सबके बीच में आत्मा एक क्योंकि सब कुछ बदलने वाला है उसमें अब बदलने वाला है या न बदलने वाला एक ही चीज़ है वो हर व्यक्ति का आत्मा तो जब वो जानता है कि जब ये सभी जीवों में आत्मा एक है तो गाय कैसे पवित्र हो सकती है कुत्ता कैसे अपवित्र हो सकता है हाथी कैसे शुभ हो सकता है अगर शुभ है तो सभी जीव शुभ हैं अशुभ है तो सभी जीव अशुभ हैं उनमें भेद दृष्टि उसके समाप्त हो जाती ये शुभ अशुभ से परे चला जाता है हमें ये कहें कि ये शुभ है तो सभी शुभ हैं वो ये भी नहीं सोचता और ये अशुभ है तो सभी अशुभ हैं वो ये भी नहीं सोचता वो सोचता है कि सभी एक ही स्रोत से निकले हैं सभी में शुभता अशुभता से परे चैतन्य है क्योंकि चैतन्य न तो वो कभी अशुभ होता है न कभी शुभ होता है चैतन्य इस शुभ और अशुभता से क्योंकि शुभ और अशुभ ये प्रकृति के गुण कोई कार्य शुभ होता है कोई कार्य अशुभ होता है ये प्रकृति के गुण हैं लेकिन चेतना या चैतन्य या आत्मा उन समस्त विभिन्न गुणों से परे है चेतन ने उन समस्त गुणों से पर है जैसे कुछ भी शुभ है या कोई कर्म अशुभ है ये प्रकृति की समस्या है चेतना की समस्या नहीं है इसलिए उसकी दृष्टि सम होती है और वो सम दृष्टि में वो वो श्वान हो गैया हो हाथी हो मनुष्य हो सब में उसकी सम दृष्टि होती है उसमें कभी वो शुभ या अशुभ के दृष्टि तो ये उसका टेक होम मैसेज था कि योगी की सभी दृष्टि श्रम होती है काम क्रोध के वेग को वो सहन करता है इसलिए वो स्थाई शांति मिलती है और वो उन चीज़ों से मोह नहीं करता जो जिसका आरंभ है और अंत भी है अभी हमारे आज का जो अध्याय है छठा अध्याय अब यहाँ पर भगवान योग के बारे में काफ़ी विस्तार से बताते हैं कि योग क्या है कैसे किया जाता है योग के लिए क्या कर्तव्य हैं लेकिन सबसे पहले वो जो दो बातें कहते हैं वो महत्वपूर्ण हैं कि कर्तव्य जो कर्तव्य कर्म फल पर आशित हुए बिना करता है वो सन्यासी भी है और योगी भी दोनों अब यहाँ पर कर्तव्य क्या है आगे और भी इसकी अलग से व्याख्या आएगी कुछ लोग बहुकार्यारम्भी होते हैं बहुकार्यारम्भी का मतलब होता है कि नए नए कार्य शुरू करना एक काम पूरा नहीं हुआ उसके पहले नया काम शुरू कर दिया वो नया काम पूरा नहीं हुआ उसके पहले फिर नया काम शुरू कर दिया इस प्रकार के अलग अलग काम शुरू करने के पीछे हमारी प्रबलतम वासना होती है। प्रबलतम क्योंकि उसमें हमारी वासना कभी पूर्ण हो ही नहीं सकती हम चाहते हैं ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए इतना भी मिल जाए और मिल जाए इस तरह की भावना के साथ हम नए नए कार्य आरंभ करते चले जाते हैं तो यहाँ पर सबसे पहली बात जो उन्होंने बताई कि कर्तव्य कर्म कर्तव्य कर्म वो नहीं है जो अनावश्यक रूप से आरंभ कर दिए जाते हैं कर्तव्य कर्म वो हैं जो प्राकृतिक रूप से हमारे पल्ले आए हैं हमारे हिस्से में आए हैं जिनको करने के पीछे क्या क्या उद्देश्य हमारे सबसे पहला उद्देश्य है कि समाज में रहने लायक स्थिति बने हमारी उन कर्तव्य कर्मों को करने से हमारे घर परिवार को चलाने की स्थिति बने और उन्हीं कर्तव्य कर्मों से हमको परमेश्वर को प्राप्त करने की स्थिति बने ये भगवान ने बहुत सुंदर बात बड़े अच्छे तरीके से सुनाई कभी कभी हमको बड़ा अजीब सा गफलत सा एहसास होता लेकिन अगर हमारे पल्ले छोटा सा भी काम पड़ा है और हमारे पल्ले बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी पड़ी है तो दोनों परिस्थितियों में हम अगर वो कर्तव्य कर्म को कर्तव्य की भावना से करते हैं तभी हम ईश्वरीय मार्ग के पथिक तभी हम उस ईश्वरीय मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं तभी हम उस मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं जो पाप और पुण्य से हमको लिप्तन नहीं करता अब इसको कैसे समझते हैं क्योंकि पूरा विश्व एक इकाई की तरह व्यवहार करता है जैसे ये कैमरा है तो अपना एक इकाई की तरह व्यवहार करता करते उसका अलग अलग पुर्जे सब मिलकर एक काम को पूरा कर रहे हैं ये कंप्यूटर है रिकॉर्डर है ये सब चीज़ें अपना काम अपना काम कर रहे हैं क्योंकि ये अपना अपना काम क्यों कर रहे हैं क्योंकि इनका हर पुर्जा अपनी जगह बैठकर अपने अपने काम को अंजाम दे रहा है हर पुर्जा एक जैसा काम नहीं कर रहा है। अगर हर पुर्जा एक जैसा काम करेगा तो कोई काम नहीं चलेगा अगर एक कार का हर पुर्जा सोचे कैसे सोचे साला स्टेयरिंग तो ए में रहता है सीट पर तो साफ बैठते हैं और मैं नीचे कीचड़ में घूमता हूँ तो क्या एक कार का चलना संभव है कभी चली नहीं सकती कार तो वो टायर बोलेगा मैं भी तो में बैठूँगा वो इंजन बोलेगा मैं भी अंदर ए में बैठूँगा अभी सभी लोग अगर अंदर ए में बैठेंगे तो कार चलाएगा कौन चलेगी कैसे असंभव है तो भगवान का कहना यहाँ पर बड़ा स्पष्ट वक्तव्य है सृष्टि को चलाना है तो मैंने तुम्हें भिन्न भिन्न कारें दी हर व्यक्ति को जीव जंतु को सबको भिन्न भिन्न कार्य को ये कार्य को शिद्दत से ईमानदारी से करता पूर्ण तरीके से करो यानी इस कार्य को करते वक्त हमारे हृदय में कलुष्ता ना वही जो काम हमको मिला है हो सकता छोटा दिया हो सकता बहुत बड़ा काम दिया हो एक कार का हैंडल है उसको भी एक काम दिया हुआ है कि कार के दरवाजे को जब खोलना हो तो वो सहायता करेगा इंस्ट्रूमेंटल है एक लाइट का भी काम है कि जब अंधेरे में गाड़ी चलेगी तो सामने रास्ता बताए टायर का भी काम है कि लगातार जब गाड़ी चलती है तो उस गाड़ी को रास्ते पर आगे बढ़ाए इंजन का काम है उस पहिए को पुर्जा देगा हर एक पार्ट का अपना अपना और उनके अंदर भी और छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं सबका अपना अपना एक कर्तव्य है ऐसे ही इस समाज में जितने भी अंग हैं उनके अपने अपने निर्धारित कर्तव्य इस कर्तव्य को वो अच्छी तरह पहचानते हैं जो सरल हृदय हैं जिनके हृदय है में भाग दौड़ नहीं है जिनके हृदय में ये नियम बहुत बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाएं नहीं वो इसको बहुत आसानी से समझते हैं कि मेरे जिम में ये पकड़ता आया और इस कर्तव्य से मेरा काम अच्छे तरह पूरा हो रहा है मेरा घर चल रहा है परिवार चल रहा है लेकिन कब नहीं चलेगा मालूम वो बोलेगा मेरे बच्चे इस स्कूल में जाते हैं वो पड़ोसी का बच्चा तो इतनी बड़ी स्कूल में जाता है तो मेरे लिए तो अब मेरे को उसके बराबर काम करना है तब तो फिर एक नया काम आरंभ करना है फिर थोड़ा बहुत और उन्नति होगी तो समझेगा अब मेरे को तो घर भी बदलना चाहे घर में बहुत अच्छा काम चल रहा है पर नहीं मेरी शान के खिलाफ है मेरे को अब घर बदलना हर चीज़ को हम दूसरों से तुलना करके अपनी आवश्यकताएं तय करते तो यहां पर हमारा कर्तव्य कर्तव्य कर्म नहीं रह जाता वर वो सांसारिक कर्म हो जाता है तो भगवान ने एक बड़ा अच्छा लिखा है कि कर्तव्य कर्म फल पर आश्रित हुए बिना करता है न जो कर्तव्य कर्म को कर्म फल पर आश्रित हुए बिना करता है ये वक्तव्य में बहुत बड़ी संदेश बहुत बड़ी बात है कि कर्तव्य कर्म और कर्मफल तीनों बातें यह समझना जरूरी है सबसे पहले समझना जरूरी है कर्तव्य कि कर्तव्य कि किसको कहते हैं कि कर्तव्य वही है जो नैसर्गिक रूप से आप अपने कर्म को पहचानते हो कि ये मेरा काम है और इससे ही मेरा घर परि परिवार चलेगा इससे ही मेरी सामाजिक प्रतिष्ठा ठीक बनी रहेगी और इसी से मैं करते हुए परमेश्वर को भी पा सकते तो भगवान ने इतनी अच्छी बात बताई कि आपके जिम्मे कुछ भी काम आया हो एक जल्लाद के जिम्मे जो काम आया है वो भी उसको परमेश्वर के रास्ते पर ले जा सकता हम ये नहीं कह सकते वो जल्लाद है वो कैसे जाएगा भगवान के यहाँ कैसे उसको मुक्ति मिलेगी लेकिन उसने तो वो समाज का एक पुरजा है वो तो अगर वो अपना काम ईमानदारी से करेगा तो कार बढ़िया चलेगी और जब कार बढ़िया चलेगी तो उस कार के करने वाले को उसका उचित पुरस्कार मिलेगा ही मिलेगा इस बात को अगर थोड़ा सा चिंतन करें तो अच्छी तरह समझ में आ जाती है कि समा, समाज पूरा भिन्न भिन्न तरह के लोगों से मिलकर बनता है भिन्न भिन्न लोगों से मिलकर चलता है और उसमें हर व्यक्ति अगर अपने कर्तव्य को ईमानदारी से कमिटमेंट से शिद्दत से पूरा करता है तो वो काम संसार का अच्छा चलता है तो जब जो समाज में इतना सहयोग करेगा तो क्या उसको हम कह देंगे कि नहीं ये मुक्ति का अधिकारी नहीं है कैसे कह सकते चाहे वो क्षुद्र हो चाहे उसको वो काम दिया गया हो जो हम गलत दृष्टि से देखते हैं समस्या उसकी जो गलत दृष्टि से देखता है उसको मुक्ति का अधिकार नहीं है लेकिन जो छोटा काम करता है उसको मुक्ति का अधिकार नहीं <coughs> उसको जो गलत दृष्टि से देखता है वो मुक्ति का नहीं। इसलिए ये बात समझना ज़रूरी है और ये बात तभी समझ में आती है जब हमारे हृदय में भीड़ नहीं हो विचारों की भीड़ कामनाओं की भीड़ महत्वा महत्वाकांक्षाओं की भीड़ और साथ ही साथ काम और क्रोध ये दो चीज़ें जब जब होंगी तो हमको ये सत्य समझ में नहीं आएगा तो ये सत्य समझने के लिए कि कर्तव्य क्या है हम अपने अंदर जाके समझे कि हमको प्रकृति ने क्या सौंपा है इस बारे में काफ़ी कंफ्यूजन होता है काफ़ी मन भ्रमित होता है लोगों का कि कर्तव्य कर्मों को कैसे समझाए अगर मैं यहाँ पर हूँ अगर मैं कहूँ कि मैं डॉक्टर बन गया तो ये मेरा झूठा अहंकार परिस्थितियां अपने आप मुझे इस स्थिति तक ले आई कि मैं वो काम जो मुझे नैसर्गिक रूप से मिला था वो करने लग गया अब इसके बाद मैं कहूँगा कि मैंने उसकी जान बचाई नहीं तो मर जाता मैंने इसको ऐसा कर दिया नहीं तो ये गया था मैं ऐसा इलाज कर रहा हूँ नहीं तो ये सब लोगों की आफत हो गया मैं जिस दिन ही रहूँगा बहुत पश्चिट अगर इस तरीके की मेरी भावना है तो मैं उस कर्तव्य कर्म को नष्ट कर दिया मैंने लेकिन जिस दिन मेरी ये भावना है कि ये मैं नहीं कर रहा हूं। ये प्रकृति ने जो मेरे शरीर मेरे मन मेरी बुद्धि अहंकार में जो योग्यता या अयोग्यता भरी है वही इस कार्य को संपन्न कर रही है और मैं उसको अपनी ईमानदारी से शिद्दत से कमिटमेंट से कर रहा हूँ उस समय वही कर्म जब बिना फल के बिना फल का मतलब ही ये होता है कि बिना फल की इच्छा के का मतलब यही है कि उसको मैं अपनी जिम्मेदारी की तरह कर रहा हूँ अब उसमें क्या होता है उसकी सारी जिम्मेदारी मैं ले ही नहीं सकता अगर मैं आपको एक दवाई लिखूँ और कल वो दवाई आपके शरीर पर रिएक्शन कर जाए वही दवाई दूसरे की जान बचा ले एक मुझे गाली देने आ जाएगा दूसरा मेरी तारीफ करेगा वहीं पर वो कहते हैं कि वो समभाव सम में रहता है वो सम्मान और अपमान से परे होता है योगी सम्भाव से रहता है अब उसको सम्मान और अपमान से परी लेकिन ये स्थिति कब आएगी जब वो कर्तव्य कर्म से जुड़ा है जैसे ही वो इससे अलग होता है सम्मान और अपमान में वो भेद करने लगेगा वो दोनों को एक जैसा समझ ही नहीं सकता क्योंकि जब वो जानेगा कि मैं अपने कर्तव्य कर्म कर रहा हूँ उस कर्तव्य कर्म से किसका भला हो जाएगा और किसका बुरा हो जाएगा ये मेरी समस्या नहीं है जैसे एक सड़क पे एक पुल बनाया जिन एजेंसी की जिम्मेदारी थी पुल बनाने की बना दिया अब कोई उस पर से कूद कर जान दे दे तो पुल बनाने वाले की ज़िम्मेदारी तो नहीं आएगी क्योंकि तुमने अपनी जान लेना ही थी और उसके कूदे तो वो पुल बनाने वाला हम कहें कि उस पर रोज रोज तैर के जाते थे बच्चे उसकी जगह पुल होने से उनकी जान बच गई तो बचाने वाला भी पुल नहीं है और मारने वाला भी नहीं है वो तो अपनी ज़िम्मेदारी जिसकी थी या जिस समूह की थी वो सामूहिक जिम्मेदारी उनने पूरी की ऐसे ही हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारियां होती हैं जिन जिम्मेदारियों को पूरा करना हमारा अपना नैसर्गिक कर्तव्य उस नैसर्गिक कर्तव्य के करने से क्या होता है कई लोगों का भला हो जाता है और वो आपको तारीफ़ करने लगते हैं तो उस तारीफ को आप अपने हृदय पर स्पर्श मत होने दो क्यों नहीं होने दो क्योंकि वो तारीफ अगर तुम हृदय पर स्पर्श होने देते हो तो फिर कई लोगों का उसी एक्शन से उसी कार्य से बुरा भी हुआ है फिर वो भी हृदय पर स्पर्श होगी और फिर उसके बाद में तारीफ से कामना पैदा होगी और बुराई से क्रोध पैदा होगा और फिर हम उन दोनों के बीच फिर उलझ जाएंगे इसलिए कर्तव्य फल पर आश्रित हुए बिना जो करता है वो सन्यासी भी है और योगी भी है सन्यासी क्यों है क्योंकि उसने अपने आत्मा के ज्ञान के बिगैर ये काम कर ही नहीं सकता था कि मैं कौन करने वाला मैं तो चेतन आत्मा हूँ जिसने अपने आप को आत्म रूप से जाना वही वो सन्यासी है अब यहाँ पर लोग उन्होंने बड़े अच्छे एक दो बातें आगे बताई है कि जो लोग अग्नि का त्याग कर देते हैं और यज्ञ का त्याग कर देते हैं पुराने समय में इन दो तरह के लोग अपने आप को सन्यासी मानते थे वही हमने गृहस्थ अग्नि का त्याग कर दिया अब गृहस्थ अग्नि का त्याग का क्या, क्या मतलब हमारे घर अब चूल्हा नहीं जलता अब हम खाली भिक्षाभक्ति करते हैं। हमारे घर में चूल्हा नहीं जलता। हमने गृहस्थ अग्नि का त्याग कर दिया और दूसरा वो कहते थे अब हमने यज्ञ का मतलब होता है अपने ड्यूटी वाले कर जो अभी अपनी बात करें जैसे मैंने डॉक्टरी करना है तो मैंने डॉक्टरी करना छोड़ दी भले मेरे हाथ पांव वहाँ पाँ सब अच्छा है पर तो मैंने छोड़ दिया कि मैं तो सन्यास ले रहा हूँ ये सन्यास नहीं है ना? वो स्पष्ट बोलते हैं कि जिसने निरग्नि और अक्रिया है ना जो कार्म उसको करना है कर्तव्य कर्म उससे भाग रहा है वो और जो निरग्नि निरग्नि है जिसने अपने घर की अग्नि का त्याग कर दिया वो सन्यासी नहीं है भगवान स्पष्ट भाषण करते हैं कि जिसने अग्नि का त्याग कर दिया वो जिसने अपने कर्तव्य कर्म का त्याग कर दिया वो सन्यासी नहीं है लेकिन जिसने अपनी आत्मा का सत्य समझा और जिसने अपने फल की कामना के बना अपने कर्तव्य कर्मों को किया तो वही योगी है और वही सन्यासी है अब इस संदर्भ में वो क्या कहता है जिसे सन्यास कहते हैं उसे तुम योग जानो काम में के बिगड़ को ही योगी नहीं होता अब यहां कितनी अच्छी बात है उन्होंने कहा कि योगी और सन्यासी इस संदर्भ में पर्यायवाची शब्द है यानी यहां पर योगी भी वही है जो सन्यासी लेकिन ये सब कब जब हमको अपना सबसे पहले तो कर्तव्य समझ में आ जाएगा और उस कर्तव्य कर्मों को अपनी क्षमता तक पूरा करने की इच्छा होगी कि हम इस कर्तव्य कर्मों को अपनी पूरी क्षमता तक पूरा करेंगे उससे भागेंगे नहीं और फिर उससे जो परिणाम होता है वह हमको नीचुएगा अच्छा होता है तो कोई तारीफ हमारी नहीं है बुरा होता तो जिम्मेदारी हमारी है। इस तरह से जो भावना करते हैं निरग्नि और सन्यासी नहीं है यज्ञ त्यागी सन्यासी नहीं है लेकिन सन्यासी कौन है जो आत्मा का सत्य भी जानता है और कर्म में जो कुशल भी है क्योंकि कर्म के बिगैर कोई सन्यासी नहीं होता क्योंकि कोई सन्यासी भी है तो उसको अपने जीवन यापन के लिए कर्म करना ही भगवान कहते हैं ये प्रकृति आप न भी चाहो तो हम दूसरा अध्याय में पढ़ा था कि न भी चाहो तो आपको बलात् जबरदस्ती कर्म में धकाई देगी अगर आप सन्यासी भी हो और कोई आप एक लकड़ी लेकर मारने के लिए आएगा तो आप उसको रोकोगे सिर पर खाने से पहले उसको हाथ से रोकोगे आप कहोगे आपने रोका आपने तो कर्म किया लेकिन कर्म के बगैर प्रकृति में कोई जीवित नहीं रहता लेकिन कर्म को अगर हम कर्तव्य से जोड़ते हैं और फिर शिद्दत से उस कर्मों को बिना कर्मों फल की इच्छा के करते हैं तो सच्चा योगी सच्चा सन्यासी वही योगी है और वही सन्यासी तो संन्यास और योग का भेद उन्होंने हटा दिया उन्होंने उसका अभिनव गुप्ता जी ने उदाहरण भी दिया कि जैसे कोई जुआ घर में जुआ खेलता है या शराब घर में शराब पीता है तो वो अपने आप को बादशाह समझता है क्योंकि उस समय उसके हृदय में ऐसा लगता है कि सारे संसार में सबसे सुखी हूँ संसार का स्वामी हूँ जबकि वो न संसार में सबसे ज़्यादा सुखी है न वो संसार का स्वामी है न उसके पास कोई राक्षीहासन है बोले ऐसे ही कर्म का और अग्नि का त्याग करके लोग अपने आप को सन्यासी समझ लेते हैं और ये भ्रम हो जाता है कि मैं संन्यासी हूँ लेकिन वो सन्यासी नहीं है ये अच्छी तरह से समझ में आ गई बात अब जो हम कर्तव्य कर्म की बात करते हैं, जो कर्तव्य कर्म यहाँ पर कर्म से मतलब कर्तव्य कर्म है तो कर्तव्य कर्म भगवान कहते हैं कि तुम्हारे लिए मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर यानी जो चाहता है कि मैं योग्य हूँ योग्य का मतलब होता है परमेश्वर से जुड़ने वाला जो परमेश्वर से जुड़ जाए परमेश्वर से अभिन्न हो जाए परमेश्वर से एक हो जाए वही योगी तो योगी वो है जो अपने कर्तव्य कर्म का आसरा लेकर आगे बढ़ता है यानी स्पष्ट उन्होंने बताया कि कर्म आपको योगी होने में सहायक है कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि सारी दुनिया छोड़ दो काम छोड़ दो घर से भाग जाओ कुछ मत करो गुफा में छिप जाओ जंगल में चले जाओ भगवान इसके सख्त खिलाफ उन्होंने कभी कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा कई जगहों पे इसकी गलत व्याख्या हुई हैं और कई जगह ऐसी बातें सुनने में आती थी जब हमने कभी गीता नहीं पढ़ी थी बोलते अरे गीता पढ़ने वाला तो घर से भाग जाएगा मतलब गीता नहीं गीता हम लोग घर पर नहीं पढ़ते क्योंकि गीता पढ़ने वाला तो बचपन में संन्यासी हो जाएगा लेकिन सन्यासी होना बुरा नहीं है सन्यास की परिभाषा ही हम गलत समझ रहे थे जो घर से भागने वाले को सन्यासी समझते थे लेकिन यहाँ घर से भागना सन्यास का लक्षण नहीं है सन्यास तो कुछ और ही चीज़ है जो हमारे घर के समस्त कर्तव्यों को करते वक्त हृदय को शांत रखते हुए काम क्रोध से मुक्त रहकर सब में समदृष्टि रखते हुए कर्मफल से बचे रहते हुए जब हम सब काम करते चले जाते हैं तब हम योगी भी हैं और सन्यासी भी हैं तो यही सबसे बड़ी भगवान ने गुण कितनी अच्छी तरह से समझाई ये बात कि हमको हमारे कर्तव्य कर्म फल को समझना कर्तव्य और कर्म फल को समझना जरूरी है और कर्तव्य कर्म को हम नहीं समझ पाते हमारी दृष्टि में कर्तव्य क्या है ओझल हो जाती क्यों ओझल हो जाती अगर यहाँ बाँसुरी बजाओ और तुम ये डीजे चलाओ तो बाँसुरी क्या सुनाई देगी हमारे कर्तव्य कर्म इसलिए ओझल हो जाते हैं कि हमारे दिमाग में ढेर सारे नए कर्म हैं हमको ये भी करना है वो भी करना है वो भी करना है इसकी भी बारह बजानी इसको भी जवाब देना है इससे भी आगे निकलना है इसको पछाड़ना है तब वो कर्तव्य कर्म कहाँ समझ में आएगा कि इन सब के बीच में वो कर्तव्य कर्म कहाँ छिप गया हमको कई बार ये प्रश्न हमको कर्तव्य समझ में नहीं आता कि हमारा कर्तव्य क्या है वो समझ में सिर्फ इसलिए नहीं आता क्योंकि हमारी समझ के ऊपर एक पहाड़ भर के कचरा डाल दिया तो हमको कर्तव्य कर्म कहाँ से समझ में आया हमको तो बहुत सारी बातें समझ में आ रही है बहुत सारी आगे की महत्वाकांक्षाएं दिखाई दे रही उस समय हमको कर्तव्य कर समझ में नहीं आता ऐसा नहीं है कि हमको अपना जो जीवन है उसको ज़्यादा सुखी बनाने का प्रयास नहीं करना चाहिए करना चाहिए लेकिन उसके पीछे हृदय के अंदर कभी भी काम और क्रोध को जगा नहीं देना अगर काम और क्रोध के साथ हम कोई नया काम आरम्भ करते हैं तो निश्चित रूप से समझो कि हम चाहे सांसारिक रूप से सफल हो जाएं लेकिन आध्यात्मिक रूप से परमशुर मार्ग पर हमारे लिए असफलता तय अब योगी का लक्षण बताते भगवान कि वो जो कार्य करता है वो कार्य कौन करता है उसकी इंद्रियां करती बिना कार्य के तो कोई न योगी रह सकता है ना कोई सन्यासी और न कोई साधारण इंसान न कोई जीव न कोई जंतु सबको कर्म करना है क्योंकि अपने दूसरे चैप्टर में पढ़ा था कि प्रजापति ने ये संसार बनाया तो बोला कि तुम कर्म सहित जन्म लो कर्म सहित ही बढ़ो कर्म सहित वृद्धि प्राप्त करो और कर्म से ही मुक्त हो उन्होंने ये बात बड़ी बहुत कीमती बात कही थी कि संसार कर्म सहित बनाया है भगवान आप कहीं हो सकता है कि कोई ऐसा दूसरा भगवान ने एक दूसरा धर्म संसार बनाया हो जो बिना कर्म के बनाया हो उसके स्वरूप हमको नहीं मालूम लेकिन हम जिस संसार में रहते हैं उसका स्वरूप तो कर्म सहित है क्योंकि प्रजापति ने कर्म सहित संसार बनाए कर्म से ही तुम उत्पन्न हो कर्म से ही वृद्धि प्राप्त करो और कर्म से ही तुम वापस मुक्ति प्राप्त करो तो कर्म करना हमारा जिम्मेदारी है कर्तव्य भी, भी है और कर्म करना हम उस कर्म को किस तरह हम करते हैं उस पर निर्भर करता है कि वो कर्म हमारे लिए मुक्ति में सहायक होगा या बंधन में सहायक होगा दोनों काम हो कर सकता है इसी यहाँ पर बड़ी अच्छी बात इसके आगे बोलते हैं कि मन यहाँ पर आत्मा शब्द का उपयोग क्या है भगवान ने कि आत्मा के द्वारा अपनी उन्नति करो कभी कमजोर मत बनो ध्यान से एक एक शब्द अपन समझें आत्मा के द्वारा अपनी उन्नति करो कभी कमजोर मत पड़ो आत्मा ही तुम्हारा मित्र है और आत्मा ही तुम्हारा शत्रु है मैं यहाँ पर बार बड़ा बहुत अब यहाँ पर सभी संतों ने इसकी व्याख्या यही करी कि यहाँ पर आत्मा जो शब्द बोल रहे भगवान आत्मा मतलब मन है यहाँ पर मन को ही भगवान ने आत्मा बोला क्योंकि आत्मा मित्र और शत्रु हो ही नहीं सकता और आत्मा के द्वारा तुम अपनी उन्नति करो अब यहाँ जैसे ही हम आत्मा की जगह मन शब्द रखते हैं हमको इसका अर्थ स्पष्ट हो जाता हम कहते हैं कि आत्मा के द्वारा है ना मन के द्वारा अपनी उन्नति करो अब यहाँ पर सबसे हमारी आध्यात्मिक उन्नति का अगर कोई साधन हमारे पास उपलब्ध है वह है मन अगर आपको सत्संग में जाना है तो आपका मन नहीं जाना है तो आपका मन किताब पढ़ना है तो आपका मन नहीं पढ़ना है तो आपका मन आपको किसी का भला करना है तो आपका मन नहीं करना है तो आपका मन घर में सब इकट्ठा करना है तो आपका मन दान देना है तो आपका मन यानी आपका मन ही सब कुछ है जो आपके राहत तय इसलिए वो कहता है कि मन के द्वारा तुम अपनी उन्नति कभी कमजोर मत पढ़ो अब इस वाक्यांश का मतलब समझिए भगवान ने श्लोक का जो दूसरा ऊपरी लाइन का जो दूसरा हिस्सा बताया था कि कभी कमजोर मत पढ़ो कमज़ोर कौन पड़ता है जो मन के आधीन हो जाता है वो कमजोर है और जो मन का स्वामी है वो समर्थ इसलिए भगवान कहते हैं समर्थ बनो कमजोर मत बनोग क्योंकि कमजोर बनोगे तो तुम मन के अधीन चलोगे मन जो कहेगा तुम करते चले जाओगे और मन की अधीनता मन की गुलामी आपको सीधे सीधे ऐसे गड्ढे में लेके जाएगी जहाँ से आप कई योनियों तक फिर नहीं कर सकते मन की अधीनता के कारण ही हम बंधन में इसलिए मन से ही तुम उन्नति करो कभी कमजोर मत पढ़ो यानी कमजोर पढ़ने का मतलब होता मन की अधीनता मत करो अब उसके बाद मन ही आत्मा ही तुम्हारा मित्र है अगर तुमने इस मन को अपने नियंत्रण में रखा और इसको पुरुषार्थ के लिए प्रेरित किया आपने मन को अपने नियंत्रण में रखा बोला नहीं वो काम करूंगा जिसके द्वारा मेरा जीवन सार्थक हो मेरा जीवन व्यर्थ न चला जाए तो जो पुरुषार्थ के लिए प्रेरित करे वो मन तुम्हारा मित्र है जो तो तुमको मुक्ति की तरफ ले जाने के लिए प्रेरित करे उसके लिए कई काम हैं आपको लगता है कि मेरे को ये किताब पढ़ने से मन को शांति मिलेगी राह मिलेगी सत्संग करने से मुक्ति मिलेगी राह मिलेगी या मेरे को किसी विशेष शास्त्र को पढ़ने देखने से या किसी विशेष कार्य को करने से मेरे को रास्ता मिलेगा ईश्वरीय रास्ता मिलेगा तो ये मन उसमें अड़ंग डालेगा क्योंकि मन गुलाम नहीं होना चाहता वो आपके ऊपर शासन करना चाहता है वो चाहता है कि तुम हमेशा उसकी गुलामी करते रहो जैसे आपके घर का नौकर कहे कि नहीं बस मेरे हिसाब से चले मालिक मैं ही कहूँ जब दुकान खोले मैं ही कहूँ जब दुकान बंद करे मैं ही कहूँ वो सामान रखे मैं ही कहूँ वो सामान बेचे मैं ही कहूँ वो भाव बताए तो आप फिर उस नौकर के ग़ुलाम हो गए जिस दिन आपको लगेगा कि नहीं यार ये गलत मैं तो इस दुकान का स्वामी हूँ तो उस समय आप अपने हिसाब से दुकान चलाओ उस समय आप उस अनुयायी की बातों में नहीं आओ बोले तुम तुम्हारा काम करो जो बताया गया है तब हम उस नौकर से ठीक से काम करवा सकते ये तभी संभव है जब हम उसके स्वामी हैं उसके गुलामी करेंगे तो नहीं कर सकते इसलिए मन के नियंत्रण के बाद यानी जो नियंत्रित मन है जो मन अपना स्वामी का भला सोचे स्वामी का भला करे, वही नियंत्रित मन है तो वही आपके आपका मित्र है और वही मित्र अगर आप कहें कि वो हम पर शासन करता है संसार की दिशा में ले जाता है मन हमेशा संसार की दिशा में ले जाता है तो वो आपका शत्रु तो मन ही आपका मित्र है मन ही आपका शत्रु है उपनिषदों में भी बताया कि दो क्रियाएं होती प्रेय और श्रेय जो मन कहता है कर लो वो प्रिय है और जब आत्मा उसको नियंत्रित करती है और जब आत्मा की बात तो सुनने लगता है तब वो आत्मा जो कहती है वो करता है वो श्रेय है हमारी अंतरात्मा इनर कॉन्शियस जिसको हम अंतरात्मा कहते वो हमेशा श्रेय का मार्ग प्रशस्त हम गलत करते हैं निश्चित करते हैं हम सब करते हैं गलत लेकिन अंदर से हमको निश्चित रूप से आत्मा अंतर आत्मा इनर कॉन्शियस या अंतर चेतना हमको हमेशा सावधान करती है कि हम गलत करें तो उस समय हम उसकी नहीं सुनते क्योंकि हम मन की गुलामत तो हैं मन की सुनते हैं तो प्रिय वो है जो हम मन हमको चलाता है श्रेय वो है जो मन के स्वामी बनकर करते तो यहाँ पर भी वही बात उन्होंने भगवान ने बताई कि जो श्रेय के रास्ते पर जाता है मन को नियंत्रित कर जो काम करता है वही मन उसका मित्र है जब वो उस मन को नहीं समझता और मन का गुलाम बना रहता तो वो अपना अशुभ करता है यानी जीवन को नष्ट कर देता है अब उसके क्या लक्षण हैं जिसने मन को नियंत्रित कर लिया तो वो उसके लक्षण बताते हैं भगवान कि एक तो वो प्रिय और अप्रिय में कोई भेद नहीं करता वो मित्र और शत्रु में कोई भेद नहीं करता अपने पराये में भेद नहीं करता शीतोष्ण में शीतोष्ण एक शब्द है शीत का मतलब होता है वो जो हमको दुख आते हैं संसार में वो अप वांछित स्थितियाँ आती वो के कहलाती और जो वांछित स्थितियाँ आती हैं उन उसको उष्णता कहते हैं जब कहते हैं मतलब बहुत गर्मी है अभी हमको यानी पर बहुत धन्यवाद बहुत गर्मी है वो उष्णता मतलब जो अनुकूल परिस्थिति शीत यानी प्रतिकूल परिस्थिति तो दोनों परिस्थितियों में अनुकूलता में और प्रतिकूलता में दोनों परिस्थितियों में वो संभव रहता है सुख दुख में संभव रहता है सम्मान अपमान में भी वो संभव रहता है यानी किसी ने अपमान किया तो वो अपमान उसको छूता नहीं सम्मान किया तो वो सम्मान भी उसको छूता नहीं आप सोचो कि अपमान तो छूना चाहिए सम्मान नहीं छूना सम्मान को तो छूँगा मैं कोई मेरे गले में हट डालेगा तो खूब हट डालेगा तो खूब मजा आएगा मेरे को और अपमान से मैं बचा रहूँगा तो ऐसा संभव नहीं अगर सिक्के का एक पहलू पसंद आया आपको और तो बोले ये तो घर जेब में रखूँगा दूसरा पहलू जेब में नहीं रखूँगा ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि ये जो जोड़े हैं ये कभी भी अलग नहीं होता आप दोनों से अलग हो सकते हो पर एक से अलग नहीं हो सुख से अलग हो सकते हो तो सुख सोचो कि दुख गले लगा लूँ या दुख से अलग हो जाए सुख गले लगा लूँ ऐसा नहीं हो सकता या तो दोनों से परे चले जाओ या फिर दोनों को स्वीकार करो आप सम्मान और अपमान में से सोचो मैं सम्मान को संभाल लूँ अपमान से दूर रहूँ ऐसा नहीं होता आपको सम्मान अगर स्वीकार है तो अपमान को भी स्वीकारना पड़ेगा और अगर आप अपमान को अस्वीकार करते हो तो सम्मान को भी अस्वीकार करना पड़ेगा तो योगी का लक्षण है कि ये जो विपरीत जोड़े हैं द्व्यतवादी जोड़े हैं इन दोनों जोड़ों से वो अपने आप को परे रखते हैं अब यहां पर इसी संदर्भ में वो कहते हैं ज्ञान विज्ञान वो इसलिए ऐसा बताते हैं कि इन दो से नाता रखना है उनको ज्ञान से और विज्ञान से तो आज के अंतिम बात ज्ञान का मतलब भगवान कहते हैं सही ज्ञान है ज्ञान तो संसार का ज्ञान भी है किसी को बेवकूफ़ बनाने का ज्ञान भी ज्ञान कहलाता है किसी को ठगने का भी तो ज्ञान है लेकिन जो सही ज्ञान है जो ज्ञान आपको परमेश्वर का रास्ता दिखाता है वही ज्ञान कहलाता है और उस ज्ञान को जब हम जीवन में उतारते हैं और उसके अनुकूल क्रिया करते हैं यानी हमारे जीवन में उसको खाली नहीं, ये नहीं थ्योरिटिकल मालूम है लेकिन करते कुछ और है मालूम है कि सत्य बोलना चाहिए और बोलते झूठ। कहते हैं कि करते हुए करना चाहिए और कर रहे हैं संसारिक काम तो उसको हम कहते हैं कि वो ज्ञान तो है पर उसमें विज्ञान नहीं तो विज्ञान वो स्थिति है जब ज्ञान के साथ उस ज्ञान का हमारे जीवन में अवतरण है तो वो ज्ञान और विज्ञान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 सदगुरु सद्गुदी जय सखी सरकार की जय की जय। ओम सहना भद्रम पश्ये बाक्षर स्त्री रंग्वास्थनुम विषेमी देविता यदा ओं सहना सहनो नहवीर सह कर्वावहे तेजस्वीना बदित विषावहे ओ शिन्हपूषा विश्व स्वस्थिस्ताक्षुधि स्वस्थ बृहस्पतिर्द पूर्णमद पूर्णमद पूर्णापूर्ण पूर्णस्थमा ओम ओं पूर्ण पूर्ण पूर्ण पूर्ण पूर्ण श